स्मृद पुरानाल करुणा नमा भगवत् शंकर शकर शंकर शंकरद्यम केशव पादरायण सोत्रभाष धे भगवंदो पुनः पुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने वोम्या ज केमो नारायणय ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय तृतीय पाद में आदिवाहिकाधिक चुर्थाधिक आदिवाहिक उत्तरायण मार्ग में जिन स्थानों का निश्चय किया है अर्चरादि से लेकर के ब्रह्मलोक तक उन स्थानों का स्वरूप क्या है ये इस अधिकरण में विचार किया गया है अर्चरादि स्थानों का क्रम क्या हुआ था क्या अर्ची से आहा आगा से षणासुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष से षण्मास षणास से संवत्सर और संवत्सर से देवलोक देवलोक से वायुलोक आदित्यलोक चंद्रलोक और विद्युत विद्युत के बाद में वरुणलोक इंद्रलोक प्रजापतिलोक और ब्रह्मलोक इस प्रकार 18 स्थान हो जाते हैं ये स्थान के नाम निर्देश में कुछ तो लोक शब्द प्रयोग करने से लोक प्रसिद्ध है कुछ कालवाचक है ऐसे अलग अलग है तो इनका क्या स्वरूप है इस बार विचार करते हुए पूर्व पक्ष ने कहा ये तो या तो ये मार्ग छिन्ह होना चाहिए अथवा ये लोक ही होना चाहिए क्योंकि अग्नि लोकम आगछति इत्यादि में स्पष्ट रूप से लोक शब्द का ही विधान किया गया है तो उसको लोक मानने में कोई दोष नहीं तो ऐसा लोग ही हो जाएगा ऐसा कहा थोड़ा इधर आना पड़ेगा तो ये लोक शब्द का प्रयोग तो एक प्रमाण है और दूसरा ये जहां से भी गुजर के जाता है तो वहां कुछ रोकना होगा कुछ विश्राम करना होगा ऐसा तो होता ही है केवल इन स्थानों का नाम से कोई कार्य तो है नहीं केवल नाम बोल दिया नाम से कार्य होगा ऐसा तो नहीं है तो कुछ न कुछ प्रयोजन भी बतलाना आवश्यक होता है इसीलिए पूर्व पक्ष का यह अभिप्राय था कि ये साथ में ही मिलकर के ये भोग भूमि हो जाएंगे अथवा लोक चिन्ह हो जाएंगे यानी मार्ग चिन्ह हो जाएंगे तो इसके लिए पूर्व पक्ष हो गया था अब टीका में टीका भी हो गया उसमें अभी सिद्धांत है एवं प्राप्ति ब्रू सूत्र से उत्तर दिया है आदिवाहिगा स्थल लिंगादि कहा था ये अर्चिरादि जो नाम ग्रहण किए हैं ये आदिवाहिक देवता है ये सब देवता के रूप में इनका ग्रहण होना चाहिए हमारे यहां सभी चराचरों में चेतन को माना है और चेतन को मानने से चेतन देवता रूप ही है ऐसा माना है प्रदारण्य में अंदरयामी ब्राह्मण आती है जहां अंदरयामी रूप से सब जगह ऐदन को माना है या पृथ्वी आमतिष्ठन यम पृथ्वी न वेदा पृथ्वी शरीरम इत्यादि में पृथ्वी के अंतर देवता का ग्रहण किया ऐसे ही काल में भी हम कालो देवता को मानते हैं कालोस्मिलोक क्षयकृत का प्रवृद्ध ऐसे भगवान ने भी गीता में अपने स्वरूप रूप से काल को कहा तो काल एक समय की गिनती मात्र नहीं है उसको भी देवदा अंश में माना है इसी प्रकार ग्रह नक्षत्र, राशि आदि जितने भी हैं, सभी को हम देवदा ही रूप मानते हैं ऐसे में यहां भी अर्चरा आदि को देवदा ही जानना चाहिए ये सूत्र में कहा आदिवास का, का स्थल अब उसके लिए हेरू बताएंगे आदिवाहिका यह भवतमर्हंती कुतहा तल्लिंगा उसके लिए एक लिंग प्रमाण मिलता है शब्द सामर्थ्य है हम शुरू में देखते हैं तो अर्चनादि देवताओं का नाम नहीं मालूम होता है और उसमें चेतन है ये भी मालूम नहीं होता किंतु अंत में जब समाप्त करते हैं चंद्रमसो विद्युत तत्पुरुषो अमान स ब्रह्म गमयती ऐसा कहा था इसमें सिद्धवध गमय तृत्व दर्शक थे वहां स्पष्ट रूप से गमयतृत्व यानी गमन कराने वाला कोई है ऐसा बतलाया अर्चिरादि में तो गमयतृत्व कोई पद नहीं है किंतु चंद्रमा के बाद विद्युत आता है विद्युत के बाद ये अमानव पुरुष आकर के ले जाता है ये चांदों के क्रम के अनुसार श्रुति वाक्य ऐसा तो यह मानव पुरुष से विवक्षित है चेदन का और इसमें ये युक्ति भी है ये आगे बताएंगे ये जो जीव यहां से प्रयाण कर रहा है इस समय वो अबोध अवस्था में मूर्छा मूर्छावस्था में तो मूर्छित व्यक्ति को ले जाने के लिए अथवा कोई भी कार्य कराने के लिए कोई चेतन की आवश्यकता होती है सहायता की आवश्यकता होती है इसलिए भी ये चेतन होना चाहिए अर्चरा और बाकी का वहां कोई संबंध करने का कोई कारण ही नहीं दिखता है ये भी बताए बाकी अन्य लोग से संबंध करें काल से संबंध करें अन्य अन्य कोई संबंध का कोई उपयोगिता नहीं है उसका वो क्यों ऐसा करता है ऐसा कोई उपयोगिता नहीं केवल इतना ही कहा जा सकता है कि एक चेतन है वो चेतन का संबंध करके अन्य जीवों वहां पहुंच जाते हैं और ये देवता आदि अपने अपने स्थान उपाधि के द्वारा उनके नाम आ जाता है जैसे पृथ्वी देवता को पृथ्वी कहते हैं वायु देवता को वायु कहते हैं अग्नि देवता को अग्नि कहते हैं ऐसे ही यहां भी अर्ची देवता को अर्ची कहा है अह देवता अहर अभिमानी देवता इसके लिए कल उदाहरण दिया था अहोरात्रु ते लोकेशु सजन दे इत्यादि में जो तो अहोरात्रि रात्रि रात्र को भी माना है पूर्व पक्ष ने वहां लोक शब्द से लिया और यहां जो तत्पुरुष अमानव का इस मनु के यानी मनु के सृष्टि में नहीं आने वाला तो मनु के सृष्टि के पूर्व या मनु के सृष्टि के बाहर जो है वो शक्ति है ये इसका ब्रह्मलोक के साथ संबंध बताएंगे और इसी प्रसंग में बृदारण्य ष्ठाध्याय में ये अमानव पुरुष के स्थान पे पुरुषो मानस एत्या वेदान ब्रह्मी ऐसा कहा ये अमानव पुरुष के स्थान पे मानस है पुरुष है ऐसा कहा वहा वो भी यही प्रसंग है पंचाग्नि विद्या का ही प्रसंग है वहां तो आवा मानस पुरुष का अर्थ भाष्यकारों ने किया कि ये ब्रह्मा जी का मानस पुत्र ले सकते हैं तो इसी प्रकार यहां भी अमानव शब्द से वो ब्रह्मलोक संबंधी पुरुष को लिया जाए वहां मानसाह कहने पर वो स्पष्ट है कि वो मानस पुरुष है ब्रह्मा जी के जो मानस उनमें ब्रह्मलोक में जो रहते हैं सब मानस पुत्र माना जाता है और वहां के भोग आदि का संबंध भी मानस होता है ये भी आगे बताएंगे और आगे जो अधिकरण आने वाले पांचवा अधिकरण जो कार्याधिकरण है ये कार्याधिकरण में ये लोगों का और स्वभाव ब्रह्मों का क्या स्वभाव वहां आ, कौन ब्रह्मा जी रहेगा और वहां भोग कैसे होगा वो क्या प्राप्ति है इत्यादि सब वहां चर्चा करेंगे तो यहां यही कहा कि ये जो अर्चनादि है यह न, न कोई लोका लोकांतर है न ये कालवाची है किन्तु यहां देवता ही विवक्षित है देवता का संबंध करता है इस प्रकार वो आगे जाता है तदवनम तद विषय में व उपक्षीणी चेत पूर्व कहता है कि आप जो है वचन का अर्थ दूसरा ले रहा यहां आदि, ये शब्द कालवाची है आदि का कालवाची शब्द है कोई लोकवाजी शब्द है ऐसे शब्दों को आप बदल करके उसमें से देवदा को निकालना चाहते ये तद्वचनम तत्द तद जो जो शब्द कहा वचनम मैंने कहना तो शब्द प्रयोग तद विषय में और उसका अर्थ उसी में ही होना चाहिए क्योंकि एक नियम आता है यदि वा, वचनम वाचनिकम यावदनम वाचनिकम ये एक नियम है मैंने जैसा कहा जैसा माना वैसा ही उसका ग्रहण होता है वाचनिक वेद संबंधी जो भी कथन होता है उसी के अनुसार होगा और उसमें आप अपने तरफ से कुछ जोड़ेंगे नहीं तो यद वचनम वाचनिकम ऐसा अब उस नियम के अनुसार यहां जो वचन आया उसमें वह आदिवाहिक देवता को ले रहे हैं जबकि वो अन्यवाचक ऐसा दिखता है तो तद विषय में जो जिसका जो विषय होगा उसका उसी में ही प्रयोग होना चाहिए उस उस अर्थ में वो परिसीमित रहता है इसमें अलग अर्थ नहीं निकाला जा सकता ऐसा प्रश्न करने पर उसके उत्तर में कहा नहीं ना ऐसा नहीं है ठीका में देखिए इसके नीचे न्याय निर्णय नीचे पंक्ति में टीका है उभय परत्वे वाक्य भेदहा सदी भाव ये दो अर्थ निकालने में यह वाक्य भेद होगा यही पूर्वपक्ष का अभिप्राय ऐसा नहीं होना चाहिए तो प्राप्त मानत्व निवृत्ति पर विशेषण ये जो विशेषण यहां आया है अमानव पुरुष ये जो विशेषण दिया ये विशेषण एक पुरुष का कोई विशेषण दे रहा तो ये विशेषण का कोई प्रयोजन होना चाहिए अब हमने कैसे अर्चिरादि अग्नियादि को देवता माना है इसका एक कारण बताना चाहते हैं तो वाक्य उभयपरव वाक्यभेद प्रसंगा पूर्वेशा मानवपुरुषतया गमयतृत्व ग्राह्य मिहा ये जहां भी कोई विशेषण होता है उस विशेषण के द्वारा अन्य निवृत्ति होती है और अन्य निवृत्ति करने के लिए वहां पहले कुछ प्राप्त होना चाहिए क्योंकि प्राप्त से निवृत्ति होती है प्राप्त का निषेध होता है तो व्यावर्तन कर रहा है यहां विशेषण यहां का विशेषण क्या है ये अमानव पुरुष ऐसा विशेषण है यह जो ऐसा पुरुष है कोई मानव नहीं है मनु के सृष्टि में नहीं आता ऐसा पुरुष है तो अब यह जो विशेषण दिया गया उस विशेषण से अर्थात उसको लिंग प्रमाण मान करके उसी के अर्थ से यहां पहले कोई मानव पुरुष प्राप्त था ऐसा मालूम पड़ता होता तो मानव पुरुष प्राप्त ना हो तो अमानव पुरुष अंत में कहने की आवश्यकता नहीं पहले मानव पुरुषों का कथन हो गया ऐसा समझ करके श्रुति बाद में जाकर के अमानव पुरुष कह रहे इसीलिए अमानव पुरुष का विशेषण दिया नहीं तो अमानव पुरुष कहने की आवश्यकता नहीं इसीलिए ये केवल अमानव पुरुष को यहां प्रतिपादन करने का कोई अर्थ नहीं है पहले जो प्राप्त है वो मानव पुरुष है यानी वहां देवता का रूप है ऐसा मालूम पड़ता और ये जो ये आ गया ये मानव पुरुष है कि इनके ये सृष्टि के ये सृष्टि के बाहर है वो इसीलिए दोनों में ये भेद कर सकता है इस दृष्टि से प्राप्त गयित्र मानव पुरुष अनुवादेन जहां अर्चिरादि से पहले मानव पुरुष प्राप्त था उसको अनुवाद करके यानी उसको धारण करके अप्राप्त अमानवत्ववादित्व अप्राप्त है अमानव क्योंकि मानव प्राप्त है और अप्राप्त है अमानव तो अमानव वहां है करके किस मानव नहीं होता है यह विशेष बताना होगा इसीलिए यह अमानवत्व विशेषण देकर के पुरुष को विशेषत कर दिया कि अमानवा पुरुषा ऐसा ये नान का तो ये ब्रह्म गमयती ये पद से भी पूर्व पूर्व में भी ये गमन की ही बात है तो एक एक को दूसरा गमन कराता है निज का प्रयोग भी आ जाएगा यानी क्रिया पद भी यहीं से आएगा और ये अमानवत्व विशेषण होने पर इसके पहले वाले सब मानव सृष्टि के अंतर्गत आ गया ऐसा हो गया मानव मन मनुष्य नहीं सृष्टि के अंतर्गत आने वाले मनु की सृष्टि के अंतर्गत आने वाले ऐसा विभाजन करके हमने ये अर्थ इसीलिए वाक्य का उभय होने पर यहां वाक्य भेद प्रसंग नहीं आता क्योंकि यहां वाक्य भेद करने के लिए एक वाक्य का दो अर्थ निकाल रहा ऐसा तो है ही नहीं है। यहां जो कहा गया उसी का तात्पर्य उसी वाक्य से उत्तरांश से निकाल रहे पूर्वांश का तात्पर्य याद नहीं हो रहा है तो उत्तरांश से निकाल रहे पूर्वांश में कोई क्रियापद नहीं है और क्रियापद को बाद में लाते हैं और वहां पंचमी विभक्ति है छो में पंचमी विभक्ति और वहां से कुक्रम भी दिखता है तो ये पंचमी विभक्ति और द्वितीय विभक्ति ये दोनों विभक्ति पंचमी अपादान को दिखाती है और द्वितीय विभक्ति किसको ले जा रहा है ये भी दिखाती है तो ये जो यात्रा करने वाले मानव है वो उसमें पंचमी और द्वितीय आ गया किन्तु कोई कर्ता तो वहां दिख नहीं रहा तो कर्ता को वहां वो अंत में जाकर के पुरुषो अमान इस शब्द से वो गमयधि क्रिया के द्वारा संबंध करके यहां भी लाना पड़ेगा तो वहां तक गमन कराता है अन्य अन्य देवता और यहां आने पर अमान पुरुषा करके उसको ब्रह्मलोक को गमन कराता है ऐसे अर्थ इसमें निकलेगा इसीलिए इसी वाक्य से अब यहां देवताओं को लिया है ये कहना चाहते हैं नहीं तो ये दोष है यावत वचनम वाचनिकम ये जो नियम है इसके विपरीत जा रहा है तो दोष है करके पूर्व पक्ष ने कहा तो तब भाषण में कहते हैं मा, प्राप्त मानवत्व निवृत्ति परत्वाद विशेषण विशेषण तो कोई किसी की व्यावृत्ति करता तो यह व्यावृत्ति किसका कर रहे हैं कि प्राप्त है मानवत्व मानवत्व प्राप्त था उसकी निवृत्ति करके अमानव कर दिया अर्थात यदि अर्चिरादिष् पुरुषा गमयिता प्राप्त तेज मानवा ये जो अर्चिरादियों में जो अर्चिरादि यहां से लेकर के सत्र विकल्प मिलेगा सत्र स्थान मिलेंगे तो ये अर्चिरादि में आ, सत, आ, जो स्थानों में जितने पुरुष हैं, यानी ये देवताएं ये गमयिता गमन कराने वाले हैं गमयत्र पदता यह बहुवचन है गमित्र गैत्र प्राधिपतिक है बहुवचन में गमयता रहा बना दिया गम, गमन कराने वाले तो जैसा गमता होता है इसी प्रकार गमयता ये बन जाएगा गमयिता निचंद रूप करके गमयिता बन जाएगा त्रिज करके तो रूप करके सनाधीनता धातु से धातु समझा करके उसमें फिर त्रिज करना है त्रिज करके उसका जो है बहुवचन है गमयता तो यदि अर्चिरादिश पुरुषाहमयित अर्चिरादि पुरुष जो गारा है यदि ऐसा यदि नहीं होगा ये है तो वो कौन है ते मानवः वो मानव कहे जाएंगे तो मनु के सृष्टि के अंतर्गत आने वाले मनु के शासन के अंतर्गत आने वाले माने जाएंगे तदह युक्तम अब इसीलिए ये युक्त होगा तन निवृत्त्यर्थम पुरुष उसी के निवृत्ति के लिए आगे जाकर के वो मनु से बाहर है ऐसा दिखाने के लिए वो पुरुष विशेषण दे दिया तो अमानवय कर क्योंकि ब्रह्म लोग आदि मनु के शासन में नहीं आता इसलिए पुरुष विशेषण वहां अमानव ऐसा दे दिया इसी को ब्रजारने वो मनुष्य में मानसहा ऐसा कहा मानसहा क्या वो वहां मानस शब्द का प्रयोग किया या मानव शब्द का प्रयोग किया इसीलिए ये देवता होंगे इसमें कोई दोष नहीं नन्हु तलिंग मात्र गमगम न्यायाभावाद ये केवल एक लिंग प्रमाण लेकर के तलिंगात आपने कहा ये लिंग मात्र है वो भी ऐसा लगता है बहुत घुमा फिरा करके आपने जो मानव पुरुष को लेकर के फिर उसको मानव पुरुष को कल्पना की और मानव पुरुष ये मनु के अंतर्गत आने वाले पुरुष हैं ये सब कल्पना करके हर को देवदा माना ये केवल लिंग प्रमाण मिलता है केवल लिंग प्रमाण जो है गमक नहीं होता इतने बड़े निश्चय के लिए ऐसा एक लिंग प्रमाण ढूंढ करके उसी से निश्चय करना ठीक नहीं इतना शब्द सामर्थ्य से काम नहीं चलेगा और और भी कुछ प्रमाण आपको उपस्थित करना पड़ेगा ये लिंग प्रमाण को पुष्ट करने के लिए और कुछ प्रमाण चाहिए युक्ति भी चाहिए और कोई युक्ति चाहिए और कोई प्रमाण चाहिए तब जाकर के लिंग प्रमाण हो सकता है हम मान सकते हैं अर्चिरादि देवता है ऐसा मान सकते तो न्याय ये, ये इतने लिंग प्रमाण के लिए इतने लिंग प्रमाण में न्याय का अभाव है यानी उसको बहुत बलक रूप से कुछ युक्ति देनी होगी अब वो युक्ति नहीं है तो उसमें इतने छोटे से लिंग प्रमाण से कोई निश्चय नहीं कर सकता ऐसा दिखता है तो साक्षात तो है नहीं शब्द और शब्द का अर्थ को आप परिवर्तन करके उसमें युक्ति एक प्रकार से तर्क दिखा करके वहां कहा है ऐसे देवदाई होना चाहिए नहीं तो नहीं होगा ऐसा कहा तो नए सदोषा कहते इसका कोई दोष नहीं इसके लिए ये लिंग प्रमाण के ऊपर और प्रमाण पूछते हुए पूर्व पक्ष का वरण दिया भाष्य में टीका में देखिए चेतन नीचे न्यायधर ने टीका है चेतन से ऊर्धगति चेतनाधीन लौकि यत्न गंतृण गमयिता अर्चिरा तेतना स्यूरि सूत्र योजना सूत्रयोजनया बूत है ये सूत्र इस अभिप्राय से है यहां पहले जैसा न्याय संग्रहकार ने भी इसी को उल्लेख किया था यह चेतन होता है जो यात्रा कर रहा चेतन है और वो चेतन इस समय निश्चेष्ट है यानी ये मृत है भरा हुआ है अब उनके पास चेष्टा करने के लिए कुछ नहीं है वो मनादि जो भी है वो सब अबोध अवस्था में क्योंकि वहां कोई काम करता नहीं तो अब इस समय यत्नहीन चेतन ऐसा एक चेतन है जो यत्नहीन है जैसा लोग में देखते हैं एक व्यक्ति है वो बेहोश हो गया अब कोई प्रयत्न नहीं कर सकता तो दूसरे मदद करते ऐसे ही यहाँ ये मृता जो व्यक्ति है ये प्रयात प्रयाण कर रहा तो प्रयाण के रास्ते पे वो यत्नहीन है प्रयत्न नहीं कर सकता और उसको गदि कराना तो ऊर्ध्गति चेत ऊर्ध्व गति आदि कराना जहां लेके जाना होगा अब वो स्वयं तो जाएगा नहीं और कोई अचेतन लेके नहीं जा सकता उसके पीछे कोई चेतन का संबंध चाहिए चेतन संयुक्त तो होकर के अचेतन काम कर सकता है लेकिन चेतन के बिना नहीं हो सकता अब ये बेहोश जो है वो तो आ, कर नहीं सकता कुछ क्यों अचेतन है इसलिए चेतन से यत्नहीन से ऊर्ध्गति चेतनांदर अधीना कोई अन्य चेतन के अधीन होता है ऐसा लौकिक न्याय मिलता है और ये लौकिक न्याय तो पक्का है ऐसा ही होता है इसका कोई दूसरा अर्थ तो नहीं लगाना तो अब यह भी हम ऐसे मानेंगे इसलिए गंतणाम यत्नहीना नाम ना जो यत्न रहित प्रयत्न रहित जो गनता है क्योंकि जाने के लिए प्रयत्न चाहिए प्रयत्न कहे मैंने जा नहीं सकता तो वो अब प्रयत्न नहीं कर पाता है तो गमई तारो अर्चिरादय चेतना सूत्र योजना ये सूत्र योजना को मन में रख करके भाष्य कहेंगे तो सूत्र का अर्थ बताएंगे ऐसा उभय व्यामोहा तत् सिद्धे ये जो है ना यहां उभया जो है दोनों जो मार्ग मार्ग तदगंत्री ये मार्ग है और उसमें जो जाने वाला ये दोनों जो है अबोध में है जो मार्ग है उत्तरायण मार्ग आदि जो भी जाम जाएगा वो कुछ ना कुछ तो गमन करेगा तो ये गमन करने का जो मार्ग है वो भी और जो जनता है ये दोनों ही ये दोनों क्या है अबोध अवस्था में व्यामोह हो गया व्यामोह मतलब बेहोश हो गया बेहोश हो रखा है व्यामोहित हो रखा है अबोध अवस्था अबो में अन्य अवस्था में अब जैसा कोई गाड़ी आदि है जब गाड़ी में गाड़ी तो स्वयं तो अचेतन है और जो गाड़ी में अभी यात्रा करने के लिए बैठा है वो भी अचेतन है मेरे तो प्राय है तो वो अपने आप तो दोनों गमन करेगा नहीं फिर उस गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए जो चेतन होगा तब जाकर के जाता है अब यहां भी ऐसी स्थिति है वो जहाँ जाना चाहते हैं वो स्थान भी उसको पता नहीं है अभी वो मतलब पता होने पर भी उसको ध्यान में नहीं वो तो अबोधावस्था में तो ऐसा वो जो स्थान को मालूम कर दिया वो पहले हो गया मृत होने के पहले वो तिरणा जलों का कुछ भान हुआ था उनको लेकिन उसके बाद तो मृत है अब जहाँ बैठ के जाना चाहते हैं वो भी वो जो मार्ग है वो भी अबोध अवस्था में दोनों व्यामोह में है व्यामोह में हो तो क्या करेंगे फिर वो तो स्वयं तो जा नहीं सकता उसके लिए एक चेतन की आवश्यकता है इसलिए तत्सिद्धि है तत्सिद्धि माने ये जो मार्ग आदि में चेतन की सिद्धि होती है इसलिए मार्ग को दोनों दृष्टि से भी लिया जाता है ये एक स्थान विशेष भी है उसी से लेके तदिमानी देवता भी तो देव देवता के साथ संयुक्त तो होकर के जाए उसी के द्वारा जाएगा और देवता उसके उपाधि जहां तक है जहां तक देवता के कार्य क्षेत्र है सीमा है वहां तक उसको छोड़ देते हैं और उससे आगे फिर दूसरा देवता संबंध करते हैं इस प्रकार के गमन होगा इसलिए उभय व्यामोहाद कहा भाष्य में दे ताव अर्चिरादि मार्ग ते देहत संपिंडित करणग्राम इत्यास्वतंत्र क्या हुआ है ये ये जो अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले हैं अर्चिरादि मार्गगाह अर्चिरादि मार्गम गंदुम गमन गमनशिला तो ये अर्चिरादि मार्ग जाने के लिए तैयार है वो, वो लोग है उनको कहा अर्चिरादि मार्ग गह मार्ग गमन करने वाले ते देहगा अब देह का वियोग हो गया देह का वियोग मैंने देह इंद्रिया सबका वियोग हो गया अब कोई उनके पास कोई करण नहीं कुछ नहीं कर सकता और संपिडित कर्णग्राम ये जितने कर्णग्राम उनके पास था जितने इंस्ट्रूमेंट उनसे उनके पास थे वो सब संपिडित अवस्था में हो गया मूर्छ हो गया अब कोई काम नहीं करता है सब रुक गया ऐसा काम रुक गया उसका इसीलिए क्या हो गया इतने अस्वतंत्र अब ये अस्वतंत्र होते अब वो स्वयं कुछ भी कर नहीं सकता कोई प्रयत्न नहीं कर सकता ऐसा शरीर को त्याग दिया शरीर है नहीं अब शरीर त्यागा और बाकी जो सूक्ष्म शरीर में लिंग शरीर में जो कर्णग्राम आदि है वो भी अभी कोई काम करने लायक नहीं है वो संपिंडित अवस्था में संपिंडित मैंने रोक गया वो जम गया वह अवस्था में काम नहीं करेगा तब क्या वो अस्वतंत्र हो गया अब उनको कुछ आ, करना है तो उसके लिए कुछ सहायता चेतन की अन्य सहायता और करण आदि की अन्य सहायता चाहिए नहीं तो गमन नहीं कर सकता ऐसा होगा तब क्या करते हैं कि अर्चिरादि नाम अपनी अचेतन और ये अर्चिरादि जो कालावाचक और स्थानवाचक जो अर्चिरादी है जिनका नाम सुना है ये सभी अचेतन है इनमें से कोई चेतन तो है लोग है इनके भी स्वातंत्र अस्वातंत्र सिद्ध होता तो ये भी स्वतंत्र नहीं है तो दोनों ही स्थान जहां मार्ग है मार्ग भी और जो मार्ग में जनता है वो दोनों ही स्वतंत्र है परतंत्र है क्योंकि संपिडित कर्णग्राम हो गया इत्यद इसीलिए ये एक युक्ति मिलती है लौकिक युक्ति है इत्यद अर्चिरादि अभिमानीन चेतना देवता विशेषा ये जो अर्चिरादि अभिमानी देवता है जिनका उन्होंने जीवन भर ध्यान किया ध्यान माने जो उपासना करते हुए ध्यान भोजन अर्चन इत्यादि कहिया और वो देवदास सब प्रसन्न है क्योंकि अग्नि आदि को तो बहुत सेवा किया है इन्होंने तो ये प्रसन्न है इनके अभी मदद करेंगी तो इसीलिए अर्चिरादि अभिमानी नहा अर्चिरादि अभिमानी देवता ये अभिमानी कहने का अर्थ है जैसा हम मनुष्य अभिमानी है तो मनुष्य शरीर होता है हमारा अभिमान होता है इसलिए मनुष्य अभिमानी है वो क्या इसी प्रकार अग्नि में अभिमान करने वाले देवता को अग्नि अभिमानी देवता कहेंगे तो तत्त अभिमानी पिंड अभिमानी देवता हो जाता उपाधि में अभिमान करने वाले इसलिए उनका वो नाम हो जाता ऐसे अभिमानी देवदा चेतना चेतन होते हैं देवता तो बोलने पर चेतन अपने आप आ गया तेतना विशेष, देवता विशेषाहवता विशेष विशेषा है अति यात्रायाम नियुक्ता इति गम्यते। ये कैसे देवता विशेष है इनको ये यात्रा कराने के काम में नियुक्त कर दिए ऐसा है जो यात्री आएंगे ऊपर जाने के लिए उनको गेड के रूप में ले जाने के लिए व्यवस्था करते हैं ये अग्नि आदि इसलिए बोलते हैं ये आधी यात्रायाम नियुक्त यहां से अतिक्रमण करके जो ऊपर यात्रा करना अब वो अभी यहां के संसाधन से नहीं कर सकता उनके पास कोई संसाधन है ही नहीं वो सब बंद हो रखा है संपिडित हो रखा है सब पैक करके रख दिया वो काम नहीं करेगा वो वहां जाके जब अगला शरीर मिलेगा वहां जब प्राण संचार होगा तब जाकर यह काम करेगा तब तक ये काम करेगा नहीं वो संपिडित अवस्था करेगा इसीलिए वो ऐसे यात्री जो आते हैं बेहोश होकर के उनको यात्रा कराने के लिए ये देवदार नियुक्त हुए हैं ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी ये आश्चर्य देवदार है और वो ले जाते हैं वहां आगे अब कहते हैं ये सब कथा आपने कैसी बनाई बोलते हैं लोग में ऐसा देखा जाता दो लोग में ये स्थिति है जो मूर्छ हो जाते हैं उनको ले जाने के लिए कोई ना कोई होता है और उनके सारी व्यवस्था करते हैं दूसरे ऐसे यहां भी तो लोगे भी मत मूर्छिदादय संपिंडित करना परप्रयुक्त वर्तमानों भवन इसलिए hmm. भाषाकर ऐसे विषय पर जो ना, बहुत एकदम उदार भाव से सीधा सीधा बोल देते घुमाएंगे नहीं क्यों वो तो लोग में ऐसे देखा गया है लोग में क्या देखा आप देखो आपको इतना समझना आयुक्ति चाहिए तो लोग में देखो मत हो गया वो शराब आदि पी करके वो है एकदम मत हो गया अब उसका कर्ण ग्राम कोई काम नहीं कर रहा है हाथ पैर काम नहीं कर रहा ऐसे हो गया बेहोश हो गया तो मत्त हो गया अथवा मूर्छ हो गया जैसा आघात आदि लग गया कोई कुछ हो गया तो मूर्छ हो जाता तो मूर्छ हो गया हो अथवा मत्त हो गया ऐसे लोगों को उनका जो कर्ण होता है संपिंडित कर्ण हो जाते फिर वो कोई कर्ण काम नहीं करता है वो सब काम करना बंद कर देते संपिंडित हो जाता तो क्या करेंगे पर प्रयुक्ता वर्तमानों उनको तो रास्ता दूसरा दिखाना पड़ता है पर मतलब दूसरे के द्वारा प्रयुक्त है वर्तमान वर्तमान मतलब मार्ग जिनके तो परप्रयुक्ता वर्तमानो भवंती ऐसे मार्ग वाले होते हैं इसीलिए ये आ, उनको स्वयं जाना नहीं हो पाएगा संपिटित करण है और अस्वतंत्र हो गया परसहाय के बिना वो यात्रा नहीं कर सकते चल नहीं सकते ऐसे में दूसरे मदद करते इसी प्रकार ये जो जीव भी ऊपर जाना चाहता है उसके कर्म के अनुसार ले जाना है अब ये बेहोश पड़ा हुआ तो उनको वो भी पता नहीं है ना कहा जाना है रास्ता कुछ भी पता नहीं तो वो सही रास्ते पे ले जाना पड़ेगा इसके लिए वो देवता ही मदद करते अनावस्थित भी अर्चिरादि नाम न ना मार्ग और हेदु ये जो अर्चिरादि मार्ग है ना आप केवल उसको मार्ग मात्र लेंगे ये मार्ग को अनावस्थित है एक ही स्थित रूप में नहीं रहते ये बदलते रहते हैं। अर्चनादि मार्ग में समय समय पर परिवर्तन होता है उत्तरायन दक्षिणायन होता है एक एक महीना में परिवर्तन होता है ऋतु में परिवर्तन होता है और दिन रात को लेकर के परिवर्तन होता है इसलिए ये मार्ग कोई निश्चित रूप में रहने वाले नहीं होते वो मार्ग काल के अनुसार कुछ परिवर्तित होता है किंतु उधर जो देवदा रहते हैं वो परिवर्तित नहीं होता इसलिए देवदा पक्का काम करेंगे वो कभी दिन में हो रात में हो इसलिए बोला दिन रात में फर्क नहीं पड़ता कभी भी मरेगा वो देवदा को पता है इसको कहां ले जाना है वो वहीं ले जाएगा वो ड्यूटी में लगाए हुए हैं है ना उनके पास सब बायोडाटा रहता है ये आदमी जो है इसका ऐसा है तो इसको इधर भेजना उसको उधर भेजना तो जो देवता जिसमें नियुक्त है वो करेंगे ऐसा करके देवदा इसलिए अनवस्थित का न मार्ग ये अर्चि आदि होने के कारण भी इनको ऐसा मार्ग मान करके मार्ग चिन्ह मान करके कर नहीं सकते क्योंकि ये मार्ग चिन्ह बनने लायक नहीं है वो स्थिर नहीं रहता नहीं रात्र प्रेदस्य अहस्वरूप अभिसंभव उपब्ध्य यदि ये, ये मार्ग मात्र होंगे तब तो फिर रात्रि में मरने वाले का दिन, दिन जो रूप जो उत्तरायण मार्ग है वो प्राप्त करना संभव नहीं क्यों वो तो मार्ग है वो स्थान, समय है वो जरि रह जाएगा वो इधर कैसे आएगा तो वहां कोई पता करने वाले जो ज्ञान रखने वाले कोई हो ना तब रात्रि में मरता है तो उनको मालूम है रात्रि में मर गया कोई बात नहीं ये तो दिन के जाने वाले यात्री है तो वो दिन में भेजेगा मैंने अर्चर हर देवता को दे देगा ऐसे ही वहां कहा है वो रात्रि में मरता है तो वो हर देवता को प्राप्त करा देता है फिर हहर देवता आगे जाकर के शुक्ला पक्ष देवता को दे देता है फिर ऐसे ऐसे करके ले जाएगा वो यहां होने पर भी ऐसा होगा वहां होने पर भी ऐसा इसलिए ये रात्रि अपने आप कुछ नहीं कर सकती है और न दिन कर सकता है तो ये दिन और रात्रि में अभिमान करने वाले स्वरूप अभिमानी जो देवता है वो करते हैं और ये स्वयं मार्ग मात्र नहीं न प्रदीपालनम अस्थित उत्तम पुरस्कार और दूसरा ये भी हो सकता है अब पहले कहा था कि ये जो मार्ग का नियम बनाया जो दिन है रात है इत्यादि बनाया ये कुछ समय तक इंतजार करेंगे मैंने जैसा दिन में मरा रात्रि में जाना है तो रात्रि के इंतजार करेंगे और रात्रि में मर गया मृत्यु हो गई और दिन में जाना है तो दिन के इंतजार करेंगे ऐसा प्रतिपालन करेंगे ऐसा बोले प्रतिपालन की व्यवस्था भी ठीक नहीं है इसीलिए वो भी हमने पहले ही बता दिया प्रतिपालन वाली बात नहीं हो जो दिन में रात में कभी भी मरेगा और उसी समय उनको लेके जाने हैं और वो देवदा आकर के उनकी व्यवस्था करेंगे वो इंतजार इंतजार करने वाली बात नहीं है ध्रुवत्व तो देवदात्मा नाम नायम दोषो भवती कहते ये देवदा रूप लेने पर देवदा तो ध्रुव होते हैं ध्रुव मान निश्चित रूप से स्थिर रहेंगे जो सृष्टि में जो देवदा है वो सृष्टि के अंत तक वो इसी में रहेंगे और एक ही रूप में रहेंगे और वो पूर्वाभर ज्ञान भी रख पाएंगे ये मार्ग क्या ज्ञान रखेगा और दिन रात क्या ज्ञान रखेगा दिन रात को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन कैसा है क्या है इसका क्या कर्म है कहां ले जाना है कैसे मालूम पड़ेगा इसीलिए देवदा होने पर यह सब ज्ञान संभव है व्यवस्था बन पाएगी नहीं तो नहीं बन पाएगी अर्चिरादि शब्दा अर्चिरादि शब्दा चर्चिरादि अभिमान कहते ये फिर ये अर्चिरादि नाम क्यों दे दिया अब देवदा बोल दिया तो उनको देवदा कहना चाहिए था फिर ये अलग अर्ची इत्यादि करके क्यों कन्फ्यूजन बना रहा तो वो बोल देना चाहिए देवता का नाम बोलते हैं ये ऐसा है ये अर्चिरादि नाम अर्चिरादि शब्दता इनके इसलिए है कि एक अर्चिरादि अभिमानत्वाद्य तो अर्चिरादि अभिमान करने के कारण उनका नाम हो गया जैसा मनुष्य शरीर में अभिमान करने के कारण हमको मनुष्य कह रहे हम तो वास्तव में मनुष्य नहीं है तो आत्मा है फिर भी मनुष्य का हजार शरीर के साथ मिलाकर और जो अन्य अन्य शरीर है एक एक शरीर के साथ उसी का नाम होता है वो शरीर बदलता है तो दूसरा नाम पड़ जाता है इसीलिए शरीर संबंधी यही नाम होता है ऐसा यहां भी हुआ ये अर्ची अभिमान ही देवता है इसलिए उसका आर्ची कहते ऐसा होगा टीका में देखिए ठीका में नीचे से पांचमा पंक्ति में चतुर्थ तो पंक्ति के बाद अह शुक्लपक्षारयणा कालांतरेश्न भोग भूमि न संभाव्य अभावादी हेतु साधयती ये अह शुक्लपक्षरायण ये कालांतरेश कालवाचक है मार्गचिहत्वभूमि संभाव्य है ये मार्गचिह भी नहीं है भोग भूमि भी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये अनावस्थित होते हैं स्थिर होते इनका वो मार्ग चिन्हत्व लक्षण आदि नहीं रख सकता है इसलिए वो नहीं हो सकते तरही तद आगमन प्रतीक्ष रात्र प्रेदो तो प्रतिपालन की बात कही थी प्रतिपालन में इंतजार करना कि रात्रि में मरा और दिन के इंतजार करेगा और उसके बाद यथा समय वो समय को पकड़ करके जाएगा बोला वो भी संभव नहीं है क्योंकि यावत् क्षिप्ये मन ताव आदित्यम ग इत्यादि क्षिप्र शब्द का प्रयोग किया हुआ बहुत क्षिप्र वेग में जाता है शीघ्र गति बड़ा वो तो संभव नहीं इंतजार करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता अनवस्थित अविशेषात आदिवाहिक कुदस्तेषा आशंका अब यहां देवदा को लेकर के आप कहना चाहते हैं पूर्वपक्ष कहता है कि देवदा अनावस्थित नहीं है ऐसा कैसे आपको मालूम होता कि अब अर्चिरादि जैसे अनावस्थित है यानी अनिश्चित है एक प्रकार नहीं है ऐसा ही देवदा भी हो सकते हैं तो अनवस्थित तो अविशेषा अनावस्थितत्व तो इसमें भी रहेगा उसमें भी रहेगा तो आदिवासिकत्व तो यहां कैसे आएगा वो तो सही समय बीत गया तो वो देवदा भी चलेगा ऐसा बोलना पड़ेगा तो वो कहते ऐसा नहीं है तो देवदा को स्थिर माना है वो समय के अनुसार वो परिवर्तन होने पर भी वो देवदा तो स्थिर है तो आहर अभिमानी देवता तो आहार अभिमानी देवता ही रहेंगे इसलिए कहा ध्रुवत्वा तो देवदात्मा नायम दोषो भवति देवदात्मा ध्रुव होते हैं इसलिए ऐसा कोई दोष नहीं होता ये ये सारी बातें जो है वो आगे अधिग्रहण में भी आएगा ये पूर्व मीमांसा से कुछ भिन्न है पूर्व मीमांसा में ये जो कुछ कहा जाता है पूर्व मीमांसा विग्रह आदिमत्व देवता को नहीं मानते पूर्व मीमांसा में शब्द रूप मानते हैं देवता को जो शब्द प्रयोग करते है वो शब्द जो अग्नि आदि शब्द है शब्द तो का मान करके वो शब्द रूपत्व तो जैधन्य विशिष्ट देवता है ऐसा मानते तो आकार आदि मानते नहीं है वो वैसा तो इधर भी ऐसा ग्रहण कर सकते लेकिन यहां हम उपाधि को मुख्य मानते उपाधि को मान करके उस देवता का जो है आत्मा का ही प्रतिबिंब उसमें मान करके उस देवता का रूप मानते हैं इस प्रकार सर्वत्र सभी के रूप में देवता है जैसा विभूत में भगवान ने कहा अलग अलग रूप में भगवान का ही स्वरूप बताया उसका भी तात्पर्य वही है वही तात्पर्य से यहाँ वेदांत में ये प्रक्रिया चलती है इसलिए पूर्व मीमांसक इस प्रकार की प्रक्रिया को नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि वहां तो उनके यहाँ जो आ, हवन किया जो याग कर्म आदि संपन्न हो गए हैं उसी से वो देवदा आदि के नाम से जो मंत्र आप पढ़ते हैं वो मंत्र से एक शक्ति पैदा होती है और शक्ति ही ये सब काम करती है इसके लिए अलग देवदा का कोई संबंध वहां नहीं बताया उस शक्ति से सब काम हो जाता है जो अपूर्व बोलते हैं वो अपूर्व से सारे काम होता है अग्नि आदि देवता एक ही होता है वो जितना भी आएगा दे देवदा के पास अनेक शक्ति होते हैं वो तो कितने को भी लेके जाए अभी जैसा अभी दिन में जब सूर्य आता है सूर्य आता है तो कितने को प्रकाश देते है। ये की तो सूर्य है तो देवदा तो व्यापक शक्ति वाले है ना आपके साथ जैसे परीक्षण शक्ति वाले तो है नहीं तो दिन तो कहाँ है कम से कम हमारे यहाँ ये एशिया भूखंड में तो सब जगह अभी तो दिन है तो इतने जगह तो सब जगह दिन ही है ऐसे एक होने पर भी काम होता उससे कोई प्रॉब्लम अर्चिरादि शब्दा नाम अचेतने से रूढ़े न तेषाम देवदावाचिदा इत्याशं अभी अर्चिरादि शब्दों के विषय में कहते हैं ये शब्द प्रयोग किया यही तो सब समस्या का कारण है तो शब्द प्रयोग में तो अर्चिरादि शब्द अचेतन में रूढ़ है ऐसे स्थिति में देवदावाची कैसे हो सकता तो कहते हैं कि यह अर्चिरादि अभिमान को लेकर के देवदा मानना है तो अर्चिरादि केवल पिंड नहीं है वो उसमें अभिमानी देवदा रहते हैं अभिमानी देवदा को लेकर के माना जाता है और ऐसे देवदाओं को हम आहूति देते हैं जब हम दिन की पूजा करते हैं रात्र की पूजा करते हैं और जैसे सूर्य की पूजा करते अग्नि की पूजा करते सब में देवदा मान करके करते हैं पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं नदी की भी पूजा करते उसमें क्या मानते वो चेतन है ऐसा मान करके देवता है ऐसे मान के पूजा करते और लोग ऐसे बातचीत भी करते उन देवताओं से जैसा गंगा जी में जाकर देखेंगे कई लोग सुबह आकर के वहाँ गंगा जी से प्रार्थना कर रहे हैं संवाद कर रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं ऐसे कैसे कर रहा है वो तो देवता मान के कर रहे हैं तो ऐसे ही होता है तो सभी पहाड़ पर्वत सब हमारे लिए देवता है तो ऐसा देवता भाव में यहाँ आने से ये देवता हो जाता है तद अभिमानत्व को लेकर के हम देवता मानते अभिमान संबंधी देवता वहाँ अक्चिरादि मार्ग से मार्ग का उपलक्षण करके हो जाता है तो उसी में अभिमान करने वाले देवता ऐसा हो गया इसलिए अर्चिरादि अभिमाद उपपद्य देखा ठीक है नभिमंत्र व्याहारादिदेहा तदेवता अनावस्थान वाच्यम यहां जो है अभिमंतव्य देहादि अभावे ये यह अधिमंतव्य मैंने अभिमान करने का जो स्थान है वो न रहने पर देवदा तो नहीं हो पाएंगे तो अभिमंतव्य अहरादि देहाभावे ये अहरादि जो है ना अभिमंतव्य स्थान है जिसमें बैठकर अभिमान करेंगे अब वो अभिमंतव्य स्थान के अभाव में वो अभिमान कैसे करेगा नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं जब अभिमंतव्य अहरादि देहाभावे तब देवान अनावस्थान विधि वाच्यम ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए आप ऐसा सोचेंगे अभी अब वो जब अभिमंतव्य स्थान वो निश्चित नहीं है ऐसा कहा अध्रुवत्वाद ये ध्रुव नहीं है उनका कहा वो स्थान तो नहीं रहता स्थान बदलता रहता नहीं रहता ऐसा नहीं है उसमें परिवर्तन होता है तो फिर उसमें अभिमान करने वाला देवदा भी परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर तो देवदा भी अन्यवस्थित नहीं है तो वो ये कार्य को कर नहीं सकेंगे। जब कोई दिन में मरेगा रात की देवदा है ही नहीं वहां तो वो क्या करेगी तो ऐसा नहीं है वो देवदा को छुट्टी नहीं मिलती है, ऐसा है जैसा हमको छुट्टी मिलती है ना ऐसा यहाँ सृष्टि में देवदाओं को छुट्टी नहीं होती वैसा तो हमको भी छुट्टी नहीं है ये छुट्टी केवल तो मान्यता है ऐसा अब उनका छुट्टी करने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि तो क्या छुट्टी करेंगे छुट्टी करके क्या करेंगे वो कुछ कार्य विशेष के लिए एक दिन का अवकाश दिया जाता है एक समय का जैसा अनाध्ययन करते हैं वो अनाध्ययन से कोई दूसरा कार्य होता है और कुछ समय का संबंध करके इत्यादि होते हैं वैसे तो सृष्टि आरम्भ होने के बाद जब महाप्रलय होता है तब तक कोई छुट्टी नहीं है बीच में किसी का वो कुछ न कुछ चलता ही रहता अब देवदा को तो है नहीं जैसा सूर्य को कोई छुट्टी नहीं होती वो तो उनको रहना ही है प्रकाश देता ही रहना है। चंद्रमा को छुट्टी नहीं है किसी को भी छुट्टी नहीं है वो कार्य में नियुक्त है अब ऐसा ही दिन के अभिमानी देवता रात में छुट्टी करके सो जाएंगे ऐसा नहीं होता वो तब तभी रहेंगे इसीलिए कहते हैं ये देवताओं के बारे में इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए ऐश्वर्य योगात तासाम अनेक विग्रह ग्रहण योग यह भी कहा है ना वो उनके पास ऐसा ऐश्वर्य है अष्टाइश्वर्य आदि संपन्न है वो तो अनेक प्रकार के शरीर ग्रहण कर सकते कितना व्यापक शरीर भी ग्रहण कर सकता है एक रूप को अनेक बना करके दिखा सकते कुछ भी कर सकता है इसलिए तासा अनेक विग्रह ग्रहण योगा अनेक आकार ग्रहण करने में उनके पास शक्ति है इसीलिए एक न रहने पर भी दूसरा रूप में वो कार्य करते देवदत्ता आदि शब्दवध अर्थतः चेतनेशु मुख्यता इतना इसीलिए जैसा यहाँ देवदत्ता आदि शब्द है देवदत्त शब्द का प्रयोग करने पर उसका अर्थ मुख्य अर्थ कहा जाता है देवदत्त नाम के चेदन में जाता है चेदन को लेकर के हम देवदत्त कहते हैं उसका शरीर को लेके नहीं इसी प्रकार यहाँ अग्नि आदि देवताओं का भी नाम है वो अग्निपिंड अग्नि जो उपाधि है उसमें अभिमान करता हुआ कार्य करता वो अग्नि अनेक रूप में रहती है ऐसे सब कार्य करता है ऐसे ही चेतन माना गया है बद्धा इदौ गुणवचनु्या पंचमी दर्शना अर्चिरा न गुणवचनभा गुणवजन वहनम प्रति अर्चिरादीना हेतुग अब प्रतीतेर्नावाहिकक्याश्य अभी आशंका करते हैं उसका उत्तराषिणा दे ये जाड्या बद्ध इत्यादि इत्यादि ये जो बद्ध होता है ये जड़ता के कारण बद्ध है जडता बनु मंदबुद्धि अज्ञता के कारण बद्ध है तो जाड्या बद्ध जडता के कारण बद्ध हुआ इत्यादि अब क्या है किसी को पकड़ा ऐसा भी हो सकता है किसी को बद्ध बनाया तो कैद कैद कर दिया तो कैद करने के लिए भी उसका कारण बता रहे इसकी मूर्खता के कारण वो कैद हो गया ऐसा करके जैसा बोला जाता है गुणवचनेशु जाड्या आदिशु यहां जो जाड्य है एक गुणवचन है गुणवचन का अर्थ है ये एक बुद्धिमान जैसा एक गुणवचन है ऐसे जडता भी एक गुणवचन है तो गुण होता है जडता गुण है कि नहीं है हा? अच्छा गुण होता है ऐसा गुण है तो गुण बोलने से अच्छा सोचते है ऐसा ही जडता भी एक गुण है वो वो होने से बहुत कार्य होता है जडता नहीं तो बहुत कार्य नहीं होता तो जडता जड़ जाड्याल बद्धा इत्यादो गुण वचनेशु यह गुणवचन है माना जाता है ऐसे में जाड्या आदिशु पंचमी दर्शना ये जाड्य आदि में पंचमी दिखाया जाड्याल बद्धा ऐसा पंचमी दिखाया इसी प्रकार अर्चिरादि नाम से गुणवचनत्व भाव अब ये अर्चिरा, अर्चिरादि तो गुणवचन नहीं है अर्चिरादि को आपने देवदावचन मान लिया कि गुणवचन नहीं है देवता वचन ऐसा हो गया ना हाँ ये मीमांसा की तरफ से ये पूछ रहा है क्यों मीमांसा तो ऐसा एकदम मानेंगे नहीं आप एकदम ऐसा देवता बना दिया और उनके पास तो पूरे गिनती है देवताओं की और उतने गिनती के अनुसार चलते आप किसी को देवता बना के काम नहीं कर सकता हाँ, उनके पास जो है सोलह देवता हैं वो सोलह देवताओं का है विभाग ये आदित्यादि ये सब मिलाकर के देवता है उनके पास अग्निर्देवता वायु देवता सोमोह देवता, देवता इत्यादि देवता ऐसे में फिर ये अभी अर्चरादि को सबको आप देवता बना रहे तो बोलता है ये जो अर्चरादि जो है ना आप देव माना ये गुणवचन नहीं है गुणवचन नहीं होने से वहनम प्रति अर्चिरादि नाम हेतुत्व अनवगम ये अर्चिरादि लेके जाएंगे ऐसा कोई हेदुत्व इसमें नहीं ला सकता ये अर्चदाद ऐसा क्यों काम कर रहा है अर्चदादी देवता को ऐसे नहीं माना जा सकता हेतुत्व अनबगवाद ये ले जाने के लिए हेतु नहीं बन सकता हर्चिषि अस्माद अपादानत्व प्रती तेर ना आदिवाहिकत्व सिद्धि रीतिया इसीलिए जो अर्चिष ये जो है ना ये अपादान माना गया अपादान मंद यहां से जाता है ऐसा नहीं आता है कि ये ले जाता है ऐसा नहीं है ये ले जाता है बोलना अलग होता है और यहाँ से जाना अलग होता है अब कोई यहाँ बैठ के यहां से जा रहा वो अर्ची से अह में जा रहा है अह से शुक्ल पक्ष में जा रहा है वहां अपादान दिखता है एक से अलग होता हुआ जा रहा वो साथ में जाता हुआ ऐसा नहीं दिखता ले जाता है ऐसा अर्थ तो नहीं आया आपने ये जो अर्थ कहा लाया ये ले जाता है ऐसा वो तो यहां बैठ करके वहां जा रहा है वहां बैठ करके वहां जा रहा ऐसा दिखता है वो जो जाने वाला जा रहा है ये आर्थिरादि लेके नहीं जा रहा जो अपादान विभक्ति है इसमें अपादान विभ्यक्ति से क्या होता है कि एक, एक जो दूसरे के साथ संबंध करता है उसका पहले से पृथक्व तो सिद्ध हो जाता है तो पृथक्व तो सिद्ध होने पर वो अपादान विभक्ति होती जैसा वृक्ष से आम गिर गया अब वो वृक्ष के साथ आम का पहले संबंध था अब वो संबंध टूट के अलग हो गया जो अबादान से अलग हो गया फिर उसका संबंध नहीं होता अलग ही हो गया हो, ऐसा होता है। तो इसीलिए आदिवाहिक तो सिद्धि नहीं है ये आदिवाहिक नहीं हो सकते आप तो ये ले जा रहे हैं ऐसे बता रहे हैं ये ले जा तो नहीं रहा ये तो वहां आ रहे हैं वहां से फिर चले जा रहे हैं दूसरी जगह तो इसी के लिए कहते हैं ऐसी बात नहीं अर्चिशो अहा इत्यादि निर्देश तो आदिवाहिक अपनी अब ये भूलना पड़ेगा क्योंकि अब ये विषय तो ऐसा है कैसा भी इसको निश्चय करना है और वो जो सारे हमारे पास जो वेद वाक्य है वेद वाक्य को लेकर के ही निश्चय करना और कोई रास्ता भी नहीं अब ये इसका उत्तर ये है ये तो है समस्या है पंचमी विभ्यक्ति का प्रयोग किया और पंचमी विभ्यक्ति तो अभाधान में होता है वो अलग करने के लिए होता है वो ले जाता ऐसा अर्थ में नहीं होता है उससे अलग होकर के जाता ऐसे में भाष्यकार कह रहे हैं कि आश्चिश आहा इत्यादि में इत्यादि निर्देश इत्यादि निर्देश इत्यादि पंचमी निर्देश जो पंचमी निर्देश है यह आदिवाहिकव अभी न विरुद्ध थे यह आदिवाहिक मानने पर भी इसमें कोई विरोध नहीं आएगा ऐसा मत सोचिए आदिवाहिक मानने पर विरोध आए नहीं है इसमें कोई दोष नहीं आदिवाहिक होने पर भी चल सकता है कैसे अब देखियो उसके लिए अभिवियुक्ति बताएंगे उसको कैसे समझना अर्चिषा हेतुना अहर अभि संभवती हेतुना आपूर्य बाण पक्षमित देखा तृतिया करके हेदु में अर्थ कर दिया पंचमी का जो हेदु में करेंगे तो हेदु में करने पर तृतिया के स्थान पे पंचमी भी पंचमी के स्थान पे तृतिया भी होता है तो हेदु में पंचमी भी है हेदु में तृतिया भी है इसलिए तस्माद ये बोलना भी जैसा अर्थ में आता है तस्माद इसलिए उसलिए अर्थ में आएगा और उसी अर्थ में तेना यह भी आएगा दोनों हेदु में आता है तो हेदु में आने से अब क्या होगा कि ये जो पंचमी विभक्ति में हम हेदु में सिद्ध करते हेदु के रूप में लेकर के और हेदु में त्रिज्या लाते तो अर्चिषा हेदुना यानी अर्ची रूप हेदु से अहर अभिसंभवती अर्थात क्या हुआ अर्ची रूप माध्यम से अर्ची रूप हेदु से अर्ची के सहायता से अर्ची के माध्यम से वो अहर देवता को प्राप्त करता है ऐसा बोल सकते है, इसमें कोई दोष नहीं जो हेतु तो वहां भी है हेदू तो यहां भी है हाँ इसलिए ऐसा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के ये सब रास्ता निकाल सकते है, ऐसा तो नहीं तो नहीं होगा इसी प्रकार आखना हेतुना आखन के माध्यम से दिन के माध्यम से आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण को हो गया यानी देवता को प्राप्त किया उस देवता ने सहायता की तब वहां से वो आगे निकल गया यह आपको चिंतन करना पड़ा जो अर्ची देवदा को प्राप्त किया तो अर्ची देवदा ने सहायता की अहर देवदा को प्राप्त करने के लिए फिर उसको प्राप्त कराया तो हर देवदा ने सहायता की आगे प्राप्त करने उनके हेतु से उनके माध्यम से वो आगे चलते रहे ऐसा करके कर सकता है बोलता है ये अर्थ आपने कैसा निकाला आप तो बहुत बुद्धिमता से ऐसा अर्थ निकाला है तो इसका ऐसा कहां होता है बोलता है देखो लोग में ऐसा लोग में ऐसा बोला जाता देश तथा तो प्रसिद्धे प्रसिद्धेश् अभी आदिवाहिकेश् एवं जातीय का उपदेशो दृश्य थे लोग में भी जो प्रसिद्ध आदिवाहिक है माने जो ले जाने वाले हैं जो ड्राइवर आदि होते हैं जो ले जाते हैं एक दूसरे को ले जाते हैं टैक्सी ड्राइवर इत्यादि जो ग्रहण करके ले जाते अथवा पुलिस वाले जैसा पहले कहा था राजपुरुष होते जो मदद करते तो ऐसे जो प्रसिद्ध आदिवाहिक है उनमें भी इस प्रकार का प्रयोग हो जाता जैसे गच्छ तुम इतो बलवर्माणम अरे यहां से तुम तो बलवर्मा के पास जाओ बलवर्मा नाम के जो व्यक्ति है कोई क्षत्रिय है राजा है बलवर्मा उनके पास जाओ और वो क्या करेगा उससे आपको सहायता मिलेगी और तदह जय सिंह ततः वहां पंचमी प्रयोग किया लेकिन वो बलवर्मा के पास जाता है फिर बलवर्मा वहां से जय के पास ले जाएगा और जय से वहां कृष्णगुप्त के पास जाएगा ये अब राजाओं का नाम लिया ये सब नाम जो भाष्यकार ने राजाओं का नाम लिया देश का नाम लिया स्थान का नाम लिया और यात्रा करने की दिशा इत्यादि सब बताए इन्हीं सब हेदुओं को ढूंढ करके ये भाष्यकार का समय निश्चय करने के लिए लोग प्रयत्न करते अब ये देखेंगे ये बलावर्मा नाम के राजा कब रहा फिर वो जय कौन था फिर कृष्णगुप्त कौन था ये सब राजाओं का नाम ले रहे तो बड़े बड़े राजा जैसा आजकल हम कहते समय भी अपने इस समय के जो बड़े बड़े हैं उनके नाम लेते हैं तो ऐसा करके कह रहा है तो क्योंकि अपने शिष्यों का नाम तो नहीं लिया और किसी का नाम नहीं लिया राजा के नाम लिया तो ये राजा कब रहे ये तो पूरा इतिहास देकर के वो ढूंढते हैं बाद में फिर समय का निश्चय करते हैं अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही नाम से अनेक राजा हो जाते अब वो हमारी परंपरा में यह भी एक कमी है अभी भी चलता है बहुत सारे ऐसे तरह हमारे यहां जो ब्राह्मण परिवार के होते हैं जो नंबूदरी आदि इनके वहां होते हैं उनका ऐसा है कि कई परिवार ऐसे हैं उनके कुल में ऐसा ही होता है सभी पीढ़ी में एक का नाम नारायण रहेगा मतलब उसके दादाजी भी नारायण रहे होंगे उनके परदादा भी नारायण रहे होंगे अभी इस पीढ़ी में एक का नाम नारायण रहे रहेगा ऐसा है तो अब क्या है कितने नारायण होंगे परिवार में बहुत नारायण मिलेगा सबके सब में मतलब जितने भी बच्चे वहां पैदा होंगे एक बच्चे का नाम अवश्य नारायण रखेगा और बाकी बच्चे का नाम बाकी ऐसा रखेगा इसी प्रकार अभी जो है रिसर्च किया और हम लोग जाकर के उनसे इंटरव्यू भी किया शंकराचार्य जी के जो कुल परिवार है उनके जो माता मातृ है तो उनकी परंपरा है अभी जहां अभी आश्रम वगैरा है उनकी परंपरा है तो उनके परिवार में भी यह नियम है जब से आचार्य आए तो उनके नाम से अभी भी हर पीढ़ी में एक का नाम शंकर रखा जाए ऐसा नियम है उनका ये कई लोगों को आए इसी प्रकार वहां राज परिवारों में भी ऐसा है राज्य परिवारों का लिस्ट आप निकल देखेंगे तो उसमें एक नाम से तो कितने मिलेंगे? नाम एक ही रहता अब ऐसे में समस्या हो जाती है वो सौ साल पुराना है वो तो एक नाम से नहीं पकड़ सकते ऐसा होता तो अब हरेक पीढ़ी में मतलब हरेक बीस साल में एक शंकर वहां मिलेगा अब वो कौन सा शंगर है कैसे आप विश्चय करेंगे सबका वो संगरम दम्बूदरी सबका नाम रहेगा तो क्या करेंगे आप नहीं कर सकते ऐसा ही यहां भी होता है इसीलिए केवल नाम से भी हम पकड़ नहीं सकते और नाम का कुछ और विशेषण दिया हो लक्षण दिया हो फिर और कुछ होगा तो हो सकता केवल नाम बरतिया तो बलावर्मा नाम के कितने राजा हुए हैं तो एक राजा दो राजा भी तीनों एक साथ आएगा और भी है बहुत सारे पहले भी दिया है कृष्णा गुप्ता के इनके नाम दिया और कई बार अन्य अन्य नाम आया और इसमें कुछ दक्षिण के होते हैं कुछ उत्तर के होते हैं ऐसे भी होता है और ये नाम साथ में लिया है और ये भी जरूरी नहीं है कि साथ में जब लिया तो मैंने एक ही जगह रहने वाले ऐसा भी नहीं हो सकता कोई तो दूर दूर का भी हो सकता और यहां जैसे बताए जा रहे हैं इस हिसाब से दिखता है कि ये निकट निकट रहने वाले क्योंकि उससे उधर जाओ उससे उधर जाओ ऐसा बोलना चाहते हैं ऐसे तो कल्पना करके तो नहीं बोलेंगे तो वो भी हो सकता और दूसरे पूरी कल्पना भी हो सकती मतलब एक नाम बोल दिया जैसा हम देव देते तो नाम बोल देते हैं अब ऐसे ही नाम दे दिया इसके पास से जाओ उसके पास से जाओ ऐसा भी हो सकता इसलिए ये सब कोई नहीं बन पाएगा कोई प्रमाण नहीं बनता जैसा भी है ऐसा उदाहरण दिया इसी प्रकार यहाँ अर्ची से अह जाओ जाए इसका अर्थ क्या है अर्ची देवदा के पास जाओ फिर वहां से अहर देवदा के पास जाओ फिर वहां से शुक्ला पक्ष देवता के पास जाओ ऐसा अर्थ है उसका तो वहां से अलग करने की बात नहीं वो अलग होता भी है वो देवता के पास जाएगा फिर वहां से दूसरे देवता के पास जाएगा ऐसा होगा तो इसलिए पंचमी निर्देश का कोई यहां बाधा नहीं है वो भी हो सकता अभी चाहे उपक्रम है और दूसरा देखिए उपक्रम को देखिए अब यह देखो वाक्य का कैसा विचार करना इसके शैली देखिए यह इसमें भी मिलेगा और अगले अधिकरण में भी बहुत सुंदर करते ये वाक्य में से क्या क्या अर्थ निकाला जाता है उसके लिए कितना प्रयोग करते हैं आप एक वाक्य को देकर के ये सारे कर रहा और सारे इसी में से निकालना है हमको और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास जो दो तीन वाक्य मिले हुए हैं उसी से सारी कथा निकालनी है और उसमें जो पूर्व पक्ष आएगा उसका उत्तर भी देना है आप हो तो सोचेंगे अरे मान लो चलो ऐसा करके आप छोड़ देंगे ऐसा नहीं छोड़ते क्यों ये ऐसा छोड़ नहीं सकते ग्रंथ ऐसा अब छोड़ दिया तो आपकी आपके जो पक्ष है वो कमजोर माने जाएंगे मतलब आप पूरे उत्तर नहीं दे पाए वो कैसे कैसे पूर्व पक्ष निकालते हैं उन्होंने कहा पंचमी अब पंचमी निर्देश में भी कुछ प्रॉब्लम दिखता है और तो उसका भी उत्तर देना पड़ेगा पंचमी निर्देश ऐसा है तो आप क्या करोगे तो फिर ये इसका ये उत्तर है पंचमी निर्देश ऐसा है तो ऐसा ये होगा तो इस प्रकार से भरपूर युक्ति का प्रयोग करना और वाक्य को एनालाइज कैसा करना कि वाक्य से अर्थ का निकालना में क्या क्या उपाय होना चाहिए और संस्कृत में ये पक्का ही होता है क्योंकि विभक्ति और योग इत्यादि इसका जो है पक्का होता है इसके कारण उसी में उसी अर्थ को निकाल जा सकता है और कभी कभी एक मधुपादी प्रत्यय होते हैं तो मधुपादी प्रत्यय का मधुपादि का लुक भी होता है मैंने उसका तत्संबंधी बनाकर करके उसी का लुक भी किया जाता है अब जो लुक किए हैं तो उसमें आपको लिखेगा नहीं प्रत्यय प्रत्येक का कोई रूप नहीं दिखेगा लेकिन प्रत्यय वाला मानना पड़ेगा उसे। लुक होता है लुप होता है लुप होता है यह सब होता है तो होने के बाद में आपको रूप तो वैसे के वैसे दिखेगा क्या अर्थ बताएंगे वो अर्थ आपको वहां से दे करके प्रत्यय को मान करके प्रत्यय का अर्थ स्थापित करके फिर बोलना पड़ेगा ऐसा ही होता है शब्द दोनों में एक दिखेगा ऐसे भी होता है संस्कृत में तो ये सब थ आदि का नियम इत्यादि सब जानना पड़ेगा ये जाने बिना इसका उत्तर नहीं देख सकते अभी इसमें हमको कुछ कमेंट करना है यानी हमें कोई अभिप्राय व्यक्त करना है तो पहले ये सब इसी प्रकार गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़े बड़े आचार्यों ने इतना प्रयत्न करके अध्ययन करके सारे युक्ति के साथ समर्थित कर रहे हैं ये आप ऐसे ही बोल करके कुछ नहीं कर सकते ऐसे आपको तो उत्तर का कोई मतलब ही नहीं रहे अभिप्राय के पहले आपको यह अध्ययन करना पड़ेगा कैसे ये करते हैं अब बिना कुछ विरोध रखे मान कोई विपरीत कल्पना करके नहीं करेंगे वो तो करने पर पूर्व पक्ष मानेगा नहीं तो तुरंत प्रश्न करेगा ऐसे कैसे कर दिया आपने ये पूछेगा इसलिए ऐसा भी नहीं कर सकते बहुत सावधानी से करना पड़ेगा अब ये कहते हैं कि एक और उपक्रम उपसंहार के परिजित जाते हैं ये क्या है क्या बोलना चाहते हैं देखो अभी च उपक्रमे उपक्रम में आरंभ में ते अर्चिषिसंभवंदी संबंध मात्र मुक्तम न संबंध विशेष कश्चित अब एक, एक और निकाला उसी में से देखो ते माने ये जो यहां से निकलने वाले उत्तरायण यात्री है ये अर्चिषम अभिसंभवन थी अर्ची को प्राप्त होते हैं ऐसा कहा ये क्या है इसमें संबंध मात्र का कथन है वो अर्ची से संबंध करते हैं बस ये कहा कोई संबंध विशेष का कथन नहीं किया वो अर्ची के संबंध करते हैं तो वो उनको लेके जाता है या बुला करके बिठाता है या क्या है कैसा है पूछ के कुछ भी नहीं है वहां वो अर्ची से संबंध करता है इतना वहां अभिसंभवी का अर्थ कर दिया और उपसंहार में जब देखते हैं तो सा ये ब्रह्म गमयती उपसंहार में जब देखते हैं तो एक संबंध विशेष दिखता है वो क्या है कि वो जो अमानव पुरुष आता है वह इन लोगों को ये नान ये द्वितीय विभक्ति भी लगा है, इनको ब्रह्म गमयती ब्रह्म के प्रति ले जाता है यह कार्य विशेष दिख रहा है वो शुरू में तो कोई कार्य विशेष नहीं दिखता हम तो अभि संभव इतना ही का। लेकिन अंत में जाकर के एक कार्य विशेष दिखा उसमें द्वितीय विभक्ति भी है सब कुछ है तो संबंध विशेष हो अधिवाह्य अधिवाहक लक्षण उत्ता है वो वहां तो अधिवाह्य भी है ये नदिवाहक वो सह अमानवा पुरुषा वहां कर्ता भी दिखता है और कर्म भी दिखता है और गमन स्थान भी दिखता है और निजंद क्रिया भी दिख रही है सब कुछ स्पष्ट है सारे वाक्य स्पष्ट है इसीलिए अधिवाह्य का आदि संबंध वहां स्पष्ट होने से तो क्या करना पड़ेगा हमें उसको उपक्रम में भी लाना पड़ेगा उपक्रम में जो सामान्य संबंध दिखता है कोई विशेष नहीं दिख रहा है तो वहां बीते न उपक्रमे भी निर्धारित उसी प्रकार उसी संबंध को ही उसी वाक्य के अनुसार ही उपक्रम में भी अर्थ कर देना चाहिए तो उपक्रम भी यही होगा कि वो उसी को ले जाता है यहाँ तो अमानव पुरुष आकर ले जाता है उसको तो अर्चित आदि भी ले जाता है ऐसा ही समझना पड़ेगा क्यों वो निश्चय करके बताया वो सामान्य का निश्चय विशेष से होता संपिंडित करणत्वादेव चंतृणाम न तत्र तोग संभव है अब प्रश्न होता है ये गया तो गया है वहां ये जाके वहां उनको क्या होता है मैंने देवदा के साथ संबंध करेगा देवदा कुछ भी कुछ तो देता होगा कुछ तो होगा कुछ अनुभव होता होगा हा मतलब कुछ उनका उत्साह वर्धन करने के लिए कुछ देता होगा या स्वागत करने के लिए कुछ देता होगा ऐसे कुछ ना कुछ तो होगा आप गया तो कुछ तो होगा ना बोलते हैं नहीं हो सकता ये बेहोश में पड़े हुए उनको क्या खिलाएंगे बेहोश में पड़ाए हुए उनको चाय पिला दो दूध पिला दो मक्खन खिलाओ क्या फर्क पड़ने वाला तो वो कोई खाने पीने की बात वहां नहीं होती है क्योंकि यह संपिंडित करण हो गया इसका जो करण ग्राम है ना जिससे खाना पीने का, का काम करना था वो सब पैक करके रख दिया उसने तो वो वो नहीं नहीं कर कर होने से, ये सब को प्या करके रखा है, एक पिंड आकार में हो गया और मूर्चद अवस्था है इसीलिए उपभोग असंभव वो वहां कोई उपभोग भी नहीं करता वो अर्चना जाकर के कोई भी वहां उपभोग नहीं करता वो वहां जाता है जाने पर वो देवदा की ड्यूटी है वो देवदा वहां से आगे ले जाता है और बस उधर से वो चलता रहता है और वो वहां कोई खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं क्या? मार्ग में कहीं भी नहीं नहीं वो देता रहता तो यहां भी देता है वो कहीं खेली वहां तो थोड़ी होता यहां भी तो करते वो देते रहने से नहीं वो देते रहने से आपको ले जाने का काम कर हैं वो पहले आपने दिया है ना वो दिया है मतलब आपने उनको दक्षिणा वश्ना चढ़ा करके वो प्रसन्न करके रखा तभी तो ले जा रहे हैं वो ले जाने के काम करता है बाकी जब तक आपको भोग का स्थान नहीं मिलेगा शरीर आदि लोग मिलेगा नहीं तब तक भोग नहीं अब यहां से ब्रह्मलोक जाने वाले को वहां जाके मिलेगा उसके पीछे उसके पहले कुछ नहीं उसके बाद ही होगा जो होगा अब वहां जाके क्या मिलेगा वो आगे अधिकरण में बताएंगे किंतु इसके बीच में ऐसा कोई विश्राम करने की कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि इसके पास जो भोग करने का कारणग्राम सारा बंद पड़ा हुआ क्या करेंगे कैसे भोग करेंगे क्योंकि भोग आयोजन शरीर भोग आयोजन शरीर होता है ये तो केवल आदिवासी के शरीर है इसके पास इसके पास भोग का शरीर नहीं है वो तो जा रहा है बस जाने के लिए जो चाहिए वो व्यवस्था है बाकी नहीं होने से यहां कोई भोग आदि भी संभव नहीं है नहीं तो अच्छा था अग्नि लोग में जाके वहां मरण लोग में क्या क्या वहां मिलता है वो सब ऐसा नहीं होगा वो वहां जाने वाला अलग यात्री आता है जो अग्नि लोग जाने के लिए आएगा वो वहां जाएगा तो उसको वहां ये रहने की व्यवस्था इत्यादि होंगे अब इनके तो लगता है रहने की व्यवस्था भी न मिलेगी वहां कुछ नहीं मिलेगा वो तो खाली उनको पास करा देंगे आगे हो गया अब कहते हैं फिर ये लोग शब्द क्यों प्रयोग किया हमने बोला था ये लोग शब्द प्रयोग किया तो लोक शब्दस्तु अनुपभुंजानेशु भी गंत शु गमितम शक्य कहते ये लोक शब्द वास्तव में थोड़ा है लोक शब्द बोलने पर वहां कोई अनुभव होता है ऐसा दिखता है बोलते हैं लोक शब्द भी है ना ऐसा है कि उपभोग नहीं करते हुए भी अनुभुंजानेशु उपभुंजान ये सान चयोग किया और अनुपभुंजान उपभुंजान नहीं होते हुए भी गंतृशु गमन करने वाले में प्राप्त करा सकते है लोग शब्द का तो अर्थ वहां भी हो सकता कैसे अन्य शाम तल लोगवासीना भोगभूमिता ये लोग शब्द जो है ना अभी जैसा मैंने कहा लोग शब्द ये जाने वाले के लिए नहीं है वो वहां रहने वाले के लिए है वहां जब जो अग्नि लोग इत्यादि में जो रहेंगे उनके लिए लोग शब्द है जैसा अभी हम हम गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं जा रहे हैं तो कई गांव आते हैं बीच में तो गांव आते हैं तो गांव हमारे लिए थोड़ी है गांव तो यात्री के लिए नहीं है जो गांव में रहते हैं गाँव वासी के लिए वो गांव है और फिर आप तो काली वहां से पास कर रहे हैं वो नाम तो गांव का नाम ही आएगा नाम आने पर वो गांव आपके लिए गांव बन जाता है ऐसी बात नहीं है आपके लिए तो केवल वो पासिंग रूट पा है मार्ग मध्य है उसमें गाँव नहीं होता इसलिए ये जो लोग शब्द प्रयोग किया ये भी ठीक है वो किसके लिए जो अग्नि लोग जाएगा अनुभव करने के लिए उनके लिए वहाँ भोग मिलेगा वर्ण लोग जाएगा उनके लिए भोग मिलेगा और जो जैसा जाएगा उनके कर्म करके वहां जाएगा तो वहां उनके लिए व्यवस्था रहते बाकी लोगों के व्यवस्था नहीं रहते बाकी तो अब यात्री है अब वहां आपको रोकने की आवश्यकता है ही नहीं अब यहां तो हम यात्रा करते हैं तो रुकने की आवश्यकता है रात हो गया तो रुकना पड़ेगा लेकिन वहां तो आपको रुकने की आवश्यकता नहीं आपको तो फटाफट पहुंच जा रहा है ना वहां तो क्योंकि रुकने की क्या जरूरत तो है रुकना भी नहीं है वहां फिर भोग भी नहीं करना है आपका सारा पैक करके रखा है आप वो खोल नहीं सकते फिर वहां जाके खोलना पड़ेगा ये सब समस्या है इसलिए बीच में कोई भोग सुख कुछ भी नहीं मिलने का वाला नहीं तो लोकवासी नाम भोग भूमि अन्य जो लोगवासी है उनके लिए वो भोग भूमि है इसलिए लोक शब्द का प्रयोग में भी कोई दोष नहीं अब देखो क्या सा, क्या क्या समस्या अतः अब क्या अर्थ हो गया कि अग्नि लोग का वायुलोह क्या अर्थ समझना चाहिए अब बता रहे अतः अग्नि स्वामी लोकम प्राप्तो हो अग्नि ना अधिवाह्यतो अग्नि स्वामी है जिस लोक का वो हो गया अग्नि लोक। उस अग्नि लोक को प्राप्त करने के बाद वो अग्नि के द्वारा वो यात्री को आगे ले जाता है आगे ले, ले जाया जाता है अधिवाह्य इसी प्रकार वायु स्वामी के लोक में पहुंच गया वायु है स्वामी जिस लोक का उसका नाम है वायु लोग वहां पहुंच गया तो वायु द्वारा वहां से आदिवाहन कर देता यदि योजना ऐसे समझना चाहिए अब कोई समस्या है क्या सब समस्या का समाधान होगा आप जितना भी पूछ सकते सब उधर मिला करके सब कुछ बता दिया लोग का क्या उत्तर है फिर ये वहां होता क्या है सारे कुछ अभी व्यवस्था बता दिया फिर भी अभी पूरा नहीं हुआ है अब ये पूर्व आएगा ये समस्या थोड़ी बड़ी है न अतः पुनर् आदिवाहिक पक्षे वर्णादिशु तत्संभव है विद्युतो ही अति वरुणादय उपक्षिता विद्युदस्तु अनतमा ब्रह्म प्राप्ति अमानवस्थ पुरुष से मैत्रुत अतः उत्तर पठति। अब यहाँ जो क्रम अर्चिरादि क्रम है वो वैद्युत में जाकर के समाप्त होता था और उसके बाद हमने कल उसमें आगे लगाया था वरुण और इंद्र प्रजापति इत्यादि आगे लगाया था अब कहते हैं ये बात जो आपकी है कथम पुनर आदिवाहिकत्व पक्षे, आदिवाहिकत्व पक्ष लेने पर वरुणादिशु तत्संभव है वरुणादि में आदिवाहिकत्व कैसे संभव होगा क्यों क्योंकि वैद्युत में पहुंचने के बाद में विद्युत लोगों में पहुंचने में अमानव पुरुष आ जाता है बोल दिया ना अमानव पुरुष आ गया फिर तो यह वरुणादि क्या करेंगे वरुणादि का कोई काम नहीं वो डायरेक्ट वहां से ब्रह्म से ही एजेंट आ गया है उनके ब्रह्मा जी के अपने का अपने सेवक आ गया इनको ले जाने के लिए वो तो सीधा ही ले जाएंगे अब बीच में जो वर्ण लोग इंद्र लोग प्रजापति लोग क्या करेंगे इनका कोई काम नहीं है तो अब आदिवासिक देवता आप बता रहे हो तो ये तो उनका काम तो ये था कि उनको पास कराना था अब वो पास कराने की आवश्यकता नहीं विद्युत लोग से साक्षादी आ गया कथा में तो ऐसा है ना तो ये विद्युत के बाद सीधा चले जाता है तो वर्णादि क्या करेंगे तो विद्युतो ही आधी वरुणादय उपक्षिप्त आपने विद्युत के बाद में वरुणादि को रख दिया ये गलत हो गया ऐसा लगता क्यों अब वरुणादि का कोई काम ही नहीं वर्ण का काम नहीं है तो फिर वर्णादि को रखा क्यों वहां तो ना बैठना है ना खाना है ना कुछ करना है कुछ भी नहीं है फिर वरुणादि को बीच में रखकर के क्या करेंगे उनका अनुमान होगा तो ऐसा नहीं रखना चाहिए ना आपने तो बीच में घुसा दिया उनको तीनों को तो यह है क्यों विद्युतस्तु अनंतर विद्युत के बाद में तुरंत जो है ना ब्रह्म प्राप्ति वो ब्रह्म प्राप्ति हो जा रहा है जैसा वहां बताया वो विद्युत में पहुंचता है तथा अमानव पुरुष आता है ब्रह्म लोक ले जाता हैं तो अमानवस्य से पुरुषस्य से मैत्र और विद्युत के बाद में अनंतर में अमानव पुरुष आता है और अमानव पुरुष ब्रह्मलोक को ले जाता है ऐसा ही सुनाई पड़ा है तो अब ये विद्युत आदि के बाद का जो लोक का क्या होगा आता उत्तरम पठ दी का इसके, इसलिए उसका उत्तर बता रहे हैं वैद्युत छ्रुते वै वै कहते हैं ये जो विद्युत आदि संबंध करके जो देवता का संबंध किया है ना यद्यपि ये वरुण आदि का यहां विशेष कोई काम नहीं बताना है फिर भी ये विद्युत के द्वारा और अमानव पुरुष ले जाता है तो अमानव पुरुष को ये मदद करेंगे ऐसा अर्थ करना पड़ेगा अमानव पुरुष के साथ ये भी रहेंगे ऐसा मान के विद्युत नहीं बा तदत तत्श्रुत तो विद्युत लोग के साथ संबंध करके मतलब विद्युत लोग जो काम करता है विद्युत देवता अभिमानी जो काम करता है वो ही वरुणा लोगादि में भी हो जाएगा और अधिवाह्य जो जीव आए है उनको ब्रह्मलोक तक पहुंचाने में यह भी मदद करेंगे ऐसा नहीं कि ये मदद नहीं करेंगे ये भी करेंगे अपनी तरफ से जो सहायता होगी वो भी करेंगे और वो अमान पुरुष भी रहेगा वहां उनको भी रहने तो कोई बात नहीं तो ये भी उसके साथ मदद करेंगे दोनों मिलाकर ले जाएंगे ऐसे करना पड़े तत्श्रुदि है इसके लिए श्रुति ऐसा प्राप्त होती है ऐसा श्रुति है क्योंकि आगे जाकर के वो श्रुति आती है श्रष्टाध्याय ब्रदारण्य तदो विद्युत अभिमान विद्युत अभिमानी देवता के आगे विद्युत अनंतरवर्तिना विद्युत के अनंतर में अमानव पुरुष का कहा है तो अनंतरवर्ती वो अमानव पुरुष के द्वारा वरुणलोकादिषु अतिवाह्य मना ब्रह्मलोकम गी अवगत उसी पुरुष के द्वारा ही वर्णलोकादि में आदिवाह्यों को जो यहां से अधिवाह्य है ले जाने लायक जो यात्री है उनको ब्रह्मलोक तक प्राप्त करा देगा तो उसी के लिए वो मदद करते हैं एक सहायक का रूप में मदद करें तान वैद्युदान पुरुषो अमानव एत्य तस्य लोकान गमयती गमयृत्वे इसको हम बदल नहीं रहा क्योंकि बदलना ठीक नहीं वो वहां तान वैद्युदात पुरुषो अमानव ये षष्टि नहीं ये द्वितीय निर्देश आया है वो जो यात्री है उनको वैद्युदात वैद्य विद्युत लोग से पुरुषो अमानव पुरुषो अमानव जो है येत्य त्य ब्रह्म वो ब्रह्म को प्राप्त कराते हैं इति गमय तृत्व सुते उसी का ही गमायृत्व सुना गया मतलब अमानव पुरुष ही आगे ले जाता है ये स्पष्ट कथन किया इसलिए उसका परिवर्तन नहीं करेंगे ऐसा ही होगा किंतु वो वर्ण लोग इंद्र लोक जा... जाएगा वो वर्ण लोग, लोग में जो अभिमानी देवता उनकी सहायता करेंगे ले जाने के लिए वरुणादय स्तु तस्वीं कर सहाय अनुष्ठान वा कैनचित अनुग्राह कहा अवगंतव्य इसलिए भाषकर जो है बिल्कुल पूरे ध्यान के सावधान के साथ ही जाते इधर उधर नहीं करते अब यहां जो है बदल सकता था बोल सकते थे नहीं अमानो पुरुष तो आता है लेकिन फिर भी वो देवता ले जाते ऐसा कह सकते थे लेकिन ऐसा नहीं कहा उल्टा जो है अमानव पुरुष को मुख्य मान करके अमानव पुरुष ले जाता है अमानव पुरुष तो मुख्य आ गया ना स्पेशल और उन्हीं की वजह से हम सारी यहाँ व्यवस्था बना रहे या अमानव पुरुष नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाता कैसे बनाते तो ये अमानव पुरुष तो चेतन है तो ये अमानव पुरुष आने के बाद में आगे जो ब्रह्म ले जाने के लिए आ गया तो इसका मतलब वो एक स्पेशल वेलकम करने के लिए आया यात्री को स्वागत करके ब्रह्म ले जाने के लिए तो अब स्वागत करने के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं भेजा है उनको ऐसा समझना पड़ेगा अब ऐसे में उनको पीछे करना ठीक नहीं है उनको आगे रह करके बाकी जो वर्णा लोग में वर्णा लोग अभिमानी देवता और इंद्र लोग अभिमानी देवता जो भी वहां रहेंगे प्रजापति अभिमानी देवता ये सभी उनके सहायता करेंगे वो कैसे सहायता करते हैं बोलते वो रुकेंगे नहीं उनका मार्ग ये तो इतना तो कर सकते <laughs> तो मार्ग नहीं रुकना भी एक सहायता है ना तो कहते हैं वर्णादय स्तु जो है ना तस्से अप्रतिबंध कर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो जाओ भाई आप जाइए बोलेंगे या सहायता करेंगे वो ही करेंगे तो प्रतिबंधक नहीं करते हुए अथवा सहाय अनुष्ठान या किसी प्रकार से सहाय करेंगे ऐसा मानना पड़ेगा कोई सहायता करते हैं वो अनुकूल सहायता करते हैं ऐसे करके कैन चित अनुग्राह अवगंतव्य किसी भी प्रकार से सहायता करके उनको अनुग्रह देते हैं वो जो यात्री ऊपर जा रहे हैं उनको आशीर्वाद अनुग्रह देते हैं और अमानो पुरुष साक्षात ले जाता विद्युत लोग से तस्मात साधु अब कहते हैं ये सब आपने हमने विस्तार से आपको उत्तर दे दी किया तो इसीलिए साधु सब कुछ जो कुछ कहा ठीक ही है क्या आदिवाहिका देवदात्मा अर्चिरादया है। ये सूत्रकार ने कहा था सूत्रकार ने ये अर्चिरादि स्थानों को देवदा बनाया और ये आदिवाहिक देवता है जो आदिवाह्य जो जीव है आदिवाहिक शरीर में जो जीव है उन शरीरधारी जीवों को ब्रह्मलोक तक ले जाता है ऐसे ही प्रक्रिया दक्षिणायन में भी होगा दक्षिणायन के बारे में बाद में आएगा तो दक्षिणायन में भी ऐसे ही जो अयन आदि है वो देवता है और ऐसे ही वहां ले जाएंगे पितृलोक की तरफ ले जाएंगे ये ब्रह्मलोक की तरफ ले जाए ब्रह्म लोक में थोड़ा लंबा है रास्ता और यहां उत्तराय दक्षिणायन में थोड़ा कम वो उधर बीच में जो पड़ाव आते हैं ये कम है तो साधु उत्तम कहा ये इसलिए ठीक ही कहा है कि आदिवाहिक देवता ही होना चाहिए अर्चित ना कि ये कोई भोग भूमि और लोग लोगांदर काल इत्यादि या मार्ग चिन्ह कुछ भी नहीं है ऐसा निश्चय किया इति चतुर्थम आदिवाहिक अधिकरण तो ये अधिकरण में आदिवाहिक देवता का निश्चय किया इसी प्रकार जो पहले प्रथमाध्याय में जो देवता अधिकरण आया था ये देवदा अधिकरण भी ये आदिवाहिक अधिकरण के समान ही बहुत ही विशेष अधिकरण है ये देवदाओं के विषय में वेदांत में क्या माना जाता है ये वहां विस्तार से बताया भाष्यकार तो देवदा अधिकरण में सब कुछ है कि वेदांत और देवदा संकल्प का क्या संबंध है और यहाँ आकर के ये काला आदि भी अभिमानी देवता को मान करके क्योंकि सभी में हम चेतनाभिमानी देवता मानते हैं ऐसे मान करके यहां भी उनका नाम दे दिया और इसी अर्थ में आपको पुराण में भी मिलेगा अभी आगे बताएंगे पुराण में भी मिलेगा इतिहास में भी मिलेगा जिसको भी जहां भी मिलता है वो सब ऐसे अभिमानी देवता तो अभिमानी देवता आते हैं जैसे आदित्य सूर्य से कर्ण पुत्र हो गया तो सूर्य कर्ण सूर्य कैसे कर्ण पुत्र के रूप में दे सकता है कुंदी कैसे पुत्र को प्राप्त कर सकती है ऐसे सब प्रश्न आता है तो उसका सब उत्तर ऐसे ही दिया तो सूर्य बोलने पर यह जो पिंड आकार सूर्य है वो नहीं है सूर्य अभिमानी देवता है और अभिमानी देवता अनेक रूप धारण कर सकता है रूप धारण करके जो भक्तों को अनुग्रह करते हैं उसी प्रकार सभी का अनुग्रह करते हैं रूप धारण भी करते हैं विग्रहवान भी हम मानते हैं देवताओं को पूर्व मीमांस विग्रहवान नहीं मानते वो शब्द रूपी मानते हैं और क्रिया रूपी मानते हैं ये सभी इनकी मान्यता है और इसलिए वो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं होता है कैसे कैसे हो सकता है वेद के वजनों का ही उत्तर नहीं प्राप्त होता तो आगे कार्य अधिकरण आएगा फिर देखें ओम पूर्णमत पूर्णमितम पूर्णा पूर्ण मुदस्य पूर्णमादाय पूय ओम ओ शांति शांति शांति, शांति गुरुराज के